इसमें कहा एक ही स्त्री प्रतियोगिधिया भिध्य थे प्रतियोगी संबंधी संबंधी बुद्धि से ही भिन्न भिन्न होती है स्वरूप तो भिन्न नहीं है किसके दृष्टि से भारिया पति के दृष्टि से ससुर के दृष्टि से सुनुषा और भाभी के दृष्टि से ननंदा याता ऐसे माता ऐसे अनेक प्रकार है आगे शंका करते ननू योषित विषयानि विषयानी भार्विनापल न तो तद योषितः भूतो भेदो दृश्यते अतः प्रति योषित शयोगी धिया योषित पहले कहा है प्रतियोगि बुद्धि से स्त्री भिन्न भिन्न होती है अभी संशय देखो योषित विषयानी भिन्ना स्त्री को विषय करने वाले भिन्न भिन्न ज्ञान है भार्या ज्ञान स्मशा ज्ञान ननंदा विषय का ज्ञान भिन्न भिन्न भिन भिन्न भिन भिन्न भिन विषय का ज्ञान है ये तो उपलब्ध होते हैं किंतु ज्ञान के विषयभूत तो जो स्त्री है उसमें तो कोई स्वरूप भेद नहीं दिखता है न तो तद विषयभूत यूषित तो। अलग अलग ज्ञान है पति के लिए भार्य ससुर के लिए पुत्रवधु भाभी के लिए ननंदा ऐसा अलग अलग ज्ञान है किंतु उसके ज्ञान के विषय हुए जो स्त्री है उसका स्वरूपे में तो भेद नहीं दिखता है जो कोई कहे कोई माता कहे कोई पुत्र वधु कहे कोई भार्या कहे स्त्री तो जैसा कोई सात प्रो ध्याय से भिद्यत है ये जो कहा है वो तो ठीक नहीं है पृथ्वी की संबंधी बुद्धि से स्त्री भिन्न होती स्त्री तो भिन्न नहीं दिखती प्रति संबंधी की, की बुद्धि अलग अलग होने पर भी स्त्री तो ही है ये उत्तम युतमित शकते पूर्वपक्षी शंकाकर्ता हे न्ञा भेद माकारस्तु न भेद्यो से नृष्टो जीव निर्मी ननो ज्ञानानि ज्ञानता ज्ञान भिन्न भिन्न हो जाए कोई आपत्ति नहीं आकारस्तु न तो कोई कहता भारिया कोई कहता सुसा कोई कहता ननंदा कोई कुछ कहे आकार में तो कोई भिन्न नहीं स्त्री तो जैसे कोई सही है ज्ञानी भिद्यंताम आकारस स्त्री के आकार में कोई भिन्न भेद नहीं है क्योंकि योषित व पुषि अतिशय न दुष्ट जीवन निर्मित तो। आपको तो जीव निर्मित तो है भोग्य आकार कहाँ स्त्री के शरीर में अलग अतिशय दिखता है उसका शरीर जैसे को ऐसा ही पुत्र माता माता बुलाता बो, बो, है और पति उसको भारी करके बुलाता है काम बताता है कुछ कहता है अलग अलग वो कहते हैं किंतु शरीर में तो कोई अतिशय नहीं दिखता है शरीर तो जैसा को ऐसा ही है कोई बच्चा माँ माँ बुलाएगा तो शरीर में कुछ अलग हो जाता है या कोई कुछ नाना दास नुसा कुछ कौन से शरीर में तो कोई अतिशय नहीं दिखता है तो फिर जीव क्या बनाया न दुष्ट जीवन तो जीवन निर्मित अतिशय स्त्री के शरीर में बपुशी शरीर है बापू में शरीर में अतिशय जीवन निर्मित नहीं दिखा गया है तो फिर क्या जीवन निर्मित दष्ट नहीं होता है आगे उसका उत्तर देंगे आकारस्तु ज्ञान वैलक्षण्य ज्ञवैल्या भेदोंतव्यशयन पिहर ज्ञान वैलक्षण है तो गेय में अवश्य ही वैलक्षण होगा ज्ञान यदि भिन्न भिन्न है तो गेय भी भिन्न भिन्न होगा घट ज्ञान पट ज्ञान दोनों में भेद है तो दोनों का विषय एक होगा नहीं होगा ज्ञान में यदि वैलक्षण है तो विषय में अवश्य वैलक्षण होगा ज्ञान वैलक्षण है तो गेय में अवश्य वैलक्षण होगा ज्ञान वैलक्षण का अभिन्वत अवश्य भावी है क्षण होगा ही ज्ञान व्याप्य हो जाएगा व्यापक हो जाएगा ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा ज्ञान हो जाएगा व्याप्य हो जाएगा व्यापक व्यापक के बिना व्याप्य रहेगा धूम यत्र तथा तथा बन्नी व्यापक कौन हुआ बन्नी है धूम है व्याप्य बन्नी नहीं रहेगा तो धूम रहेगा इसलिए धूम है तो बन्नी वन के बिना धूम नहीं रहता है ठीक इसी प्रकार यदि ज्ञान वही है तो अवश्य ही होगा वा गेय नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा जब ज्ञान वै अव गेय में वक्षण मानना पड़ेगा गेय होता है ज्ञान का विषय यदि अलग अलग ज्ञान भिन्न आपने मान लिया तो विषय में भी भेद मानना पड़ेगा तो गे आकार भेद अंगी कर्तव्य अभिनाभूत अवश्य भाभी व्याप्य तो का आकार भेद मानना पड़ेगा गेह ज्ञान का विषय स्त्री में आकार भेद मानना पड़ेगा इसे अभिप्राय से सिद्धांति परिहार करता है मैं मान समय योत मानसमय्या मानसमय्या मैवम मनोमयी एवम ऐसा ठीक नहीं है जो आपने कहा सिद्धांत कहता है पूर्व पक्षी के ज्ञान भिन्न भिन्न है और अब ज्ञान में कोई अतिशय भेद तो नहीं है यह ठीक नहीं है ज्ञान भिन्न भिन्न है तो ज्ञान अवश्य ही भेद ज्ञान में भेद होगा कैसे भेद होगा इसको स्पष्ट करने के लिए कहते मानसमय योचित योचित काचिद अन्य काचिद अन्य मनोमयी मानसमय स्त्री तो अलग है और अन्य है मनोमयी मनोमयी मनोमयी मन के मन से जब चिंतन अलग अलग रूप अलग अलग लोग चिंतन करते हैं उनके मन में एक रूप आकार होता है बाह्य वस्तु है उसको देखने पर मन में तदा आकार होता है देखकर करके आंख बंद कर देंगे तो उसके आकार का स्मरण होता है ये मनोमय एक है में से होता है जब आगे नहीं रहने पर भी वो मानसमय ये आगे नहीं चली गई फिर मनोमयी रह जाते मन में चिंतन करेंगे तो दिखते है मन में मनोमय अलग हो गया मानसमय अलग हो गया मानसमय जो स्त्री है उसमें कोई भेद नहीं एक ही और मनोमय जो शरीर है वो अलग अलग है पुत्र के दृष्टि से अलग आकार है पिता के लिए अलग पति के लिए अलग भिन्न भिन्न भिन आकार भोग्या भिन्न भिन्न भिन है क्योंकि मनोमयी मनो का विकार रूप है मानसमयया अभेदे मानसमय में भेद नहीं अभेद होने पर भी विद्यतः ही मनोमय मनोमय ही विद्यत एवं भेद है अलग अलग रूप सब अलग अलग चिंतन करते हैं एक रूप नहीं है उसका नाम सुनते रूप चिंतन करते हैं किसको क्रोध किसको हर्ष किसको द्वेश विभिन्न प्रकार कोई स्नेह भाव प्रकट करता है विभिन्न अपने है मन चिंतन करते समय अलग, अलग अलग उससे लाभ होता है इसलिए मनोमय का भेद है मानसमय का भेद नहीं है मानसमय स्त्री तश्वर है और मनोमय जो आकार है ये जीव शिष्ट है वही भोग्य है धन्या ही ननु न्रत्यादिस्थले बाह्य तत्रत्यं वस्तु मनोमयस्त प्रमित स्थले तो तदनुपन्नम बाह्य वस्तु स्रान्त स्थले भ्रम ज्ञान के स्थल में आदि से स्वप्न दर्शन में स्वप्न के स्थल में स्वप्न देखते समय जो जो दिखता है उस समय बाहर रहता हो तो? वस्तु बाहर नहीं होने पर सपन दर्शन होता है भ्रांति रज में सर्प की भ्रांति होगी भ्रांति काल में सर्प वहा आ जाता है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। सामने सर्प आपको भ्रम हो गया तो सर्प को दौड़ कर आना पड़ेगा क्योंकि किसको भ्रम हो गया ऐसा होता है सर्प का आकर सामने खड़ा होना पड़ता है भ्रांति स्थल में सर्प रहता है सामने नहीं उन पर सर्प भ्रांति होती है भ्रांति आदि स्थल में सपनों के ज्ञान के समय में बाह्य विषय विषय है नहीं, बाह्य विषय नहीं उनसे वहा मनोमय विषय मानना पड़ेगा तत्व्यम तत्व भव तत्त्यम अभ्य त्यप सूत्र रघु कवि में अभ्य त्यप तत्र भव ये तत्र पुस्तक में नहीं लगे में लिखता ना? नहीं वस्तु <laughs> वहा रहने वाले भ्रांति स्थल में सपन स्थल में बाह्य वस्तु नहीं होने से मनोमय हो मनोमय हो किन्तु जागृतमान प्रमित स्थल तो तद अनुपन्न प्रमित यथार्थ अनुभव सर्प का जब यथार्थ अनुभव होता है तो सामने सर्प रहेगा रहता है बोलो है क्या सुना नहीं ना पता कैसे चलेगा भ्रांति दे स्थल में सामने सर्प रहता है नहीं प्रमित स्थल में देखा। देखा। तो वहाँ मनोवय क्यों मानेगी भ्रांति स्थल में सामने सर्प नहीं है तो मनोवय सर्प मानो और प्रमित स्थल में मनोवय माना क्या जरूरत है पूरा पीछे कहता है प्रमित स्थल तो तद अनुपन्नम प्रमित तो, तो बाह्य वस्तु है ही तो मनोमे क्यों मानेंगे भ्रांति स्वप्न स्थल मनोराज्य में बाह्य विषय नहीं मनोराज्य में बैठकर चिंतन करता है कुछ कुछ तो बाह्य विषय है ननोमे मानो किंतु जब प्रमित है यथार्थ तो अनुभव रहा है सामने वस्तु है तो मनोमेय क्यों मानना बाह्य वस्तु न सत्व बाह्य वस्तु तो है ऐसा शंका करता है पूरे पीछे भ्रांति स्मृति स्मृति स्वस्तु नमनो भ्रांति स्वप्नम स्मृतिस्वस्तमनोमय जागृमा एक भ्रांति दूसरा है स्वप्न तृतीय है मनोराज्य चतुर्थ है स्मृति अभी अतीत का कहीं स्मरण हो सकता है स्मरण करते समय अतीत वस्तु सामने आ जाता है वस्तु सामने नहीं होने पर भी स्मरण होता है तो वहाँ मनोमय मान भ्रम में स्वप्न में मनोराज्य स्मरण में अस्तु मनोमय क्योंकि बाह्य वस्तु नहीं है वहाँ तो मनोमय मानना पड़ेगा किंतु जागृत मान न मनोमयता जागृत प्रमाण से जो मेय ग्रहण प्रमाण से जो गेय होता है वो सामान्य वस्तु है सामान्य वस्तु जागृत प्रमाण से जो ज्ञान होता है प्रमिति सामने वस्तु है तो वहाँ मनोमेय क्यों मानेगी न मनोमयता मेय जो प्रमेय वहा मनोमयता नहीं है यहाँ शंका इतने हुई आगे उत्तर देगा ठीक है ना? भ्रांति माने नमेय से जागरण मान नक्षादि प्रमाण है, प्रमाण से जो गेय होता है प्रमेय वो मनोमय नहीं है वो तो बाह्य है ही भ्रांति मनोराज्य, मनो मनोम अभी शंका करने वाला ने मान लिया जाग्रत स्वप्न मनोराज्य स्मृति में मनोमय विषय है उसका कारण क्या है बाह्य वस्तु नहीं जिसका जिसका भ्रम ज्ञान होता है सपने में देखते हैं मनोराज्य है स्मरण के समय में बाह्य वस्तु है या नहीं, नहीं। नहीं है नहीं है तो मनोमय मानो और जो जागृत में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से वस्तु का ज्ञान होता है प्रमित होती है तो वहाँ बाह्य वस्तु है तो वहाँ क्यों मनोमय मानेगी यहाँ बाह्य वस्तु है भ्रांति आदि में बाह्य वस्तु नहीं, नहीं, नहीं होने से मनोमय मानो और प्रमित स्थल में बाह्य वस्तु है तो मनोमय क्यों मानना तो सिद्धांति कहता है प्रमित स्थल बाह्य विशेषत्व अंगीकर उंगी करो ती मानता है सिद्धांति ठीक है प्रमित स्थल में बाह्य विषय है इतना सी ठीक है किन्तु मनोमय नहीं है ये बात नहीं है बाढ़ बाढ़ माने माने न तुमे तुमे ये नोगाषया कृति भाष्यवाक का मैय उदीरितः माने ये अर्धांगिक कार्य में ठीक है जागृत कार्य में बाह्य विषय है इतना से ठीक है किंतु मनोमय नहीं होता है ये ठीक नहीं है क्यों नहीं होता है माने में न योगात माने का प्रमाणे मेय नोगा प्रमेय घट आदि प्रमेय के साथ संबंध होने से माने प्रमाणे विषयाकृति हो जाता है प्रमाण के साथ विषय का संबंध होने से माने विषयाकृति साथ चक्षु संयोग होगा घट के साथ अंतकर्ण जाता है बाहर घट के घट देश को चक्षु आदि के द्वारा छिद्र जैसे घट में छिद्र होने पर घट में जल है तो छिद्र से निकल कर जल जाता है उस जल जहाँ रखेंगे ग्लास कटोरा लोटा आदि में तदाकार हो जाता है ठीक इसी प्रकार ये शरीर घट है अंतःकरण जलस्थानी है इंद्रिय छिद्र है उसी इंद्रिय छिद्र के द्वारा अंतकर्ण बाहर जा करके जिस प्रकार जल जा करके जिस बर्तन में रहता है तदाकार हो जाता है ठीक इस प्रकार अंतकर्ण बाह्य विषय घट पट रूप रगंध जिस विषय के साथ संबंध होता है इंद्रिय अंतकर्ण जाकर के उस विषय के साथ संबंध होकर के तद्रूप बन जाता है तदाकार हो जाता है विषयाकार विषयाकृति माने तो विषयाकृति सामाणु वृत्ति में विषयाकार हो जाता है प्रमाण यहाँ अंतकर्ण वृत्ति है अंतकरण की वृत्ति है उसमें विषयाकार हो जाता है कब हो जाता है मेय संबंधा प्रमेय घट घट के साथ जब संबंध होता है वृत्ति का तो वृत्ति में तदाकार हो जाता है विषयकार हो जाता है ये विषयकार अंतकरण वृत्ति में होता है ये कैसे कहा गया कहीं कैसे कोई प्राचीन आचार्य ने कहा या आप अपने कल्पना से कहते हैं तो उसका उत्तर देते भाष्य वार्तिक कार अभ्याम अयम अर्थ भाष्यकार ने यह कहा गया है कहा है भारतीय कार भी कहा है भाष्यकार तो भगवतपाद भाष्यकार ने कहा है और भारतकार सुरेशाचार्य ने भी कहा है क्या कहा है विषय के साथ अंतकरण वृत्ति का संबंध होने पर वृत्ति में विषयाकार हो जाता है तो वृत्ति जाकर करके अंतकरण का परिणाम है ये वृत्ति वो परिणाम घट के साथ संबंध होने से वो घटाकार घट गोटा सदृश हो जाते हैं परिणाम इसलिए उसको कहते घटा घटाकार पट के साथ संबंध हो तो पटाकार है रूप के साथ संबंध हुआ तो रूपाकार मधुर के साथ संबंध हुआ तो मधुराकार जिस जिस विषय के साथ तो अंतकरण परिणाम का संबंध होता है वो तद्रूप हो जाता है तदाकार दिखता है लगता है वो तदाकर कहते हैं वो का अर्थ ये अर्थ नहीं गोलाकार चतुष्कोणाकर त्रिकोणाकार अर्थ नहीं समझाने के लिए वह आकार कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श का कोई आकार नहीं किंतु उसके सदृश हो जाता है तद विषय को तद कहते हैं। ये भाष्यकार ने वार्तीकार ने भी कहा है कथम तरी तद विषय से मनोमयत्व उचित यदि बाह्य है तो फिर तद विषय कैसे कहते हो विषय बाह्य है प्रमृति स्थल में बाह्य विषय है क्या है। तो वहाँ तद विषय से मनोमे मनोमेह कहोत ऐसा शकाश कहते माने तो मेयन योगाद विषयाकृति सैद मकृति योगा प्रमाण में विषयाकार हो जाता विषयाकृति विषयाकार हे क होता है तेयन योगाद तस्य मानस्य प्रमाण से मेय घटाद प्रमेय के साथ योगात्बंधात तो प्रमेय के साथ प्रमाण का संबंध होने से प्रमाण में विषयाकार हो जाता है वृत्ति ही तदाकर हो जाती है कपोल कल्पित माष्य अपने कपोल कल्पित अपने कल्पना से कह दिया अपने ऐसा शंकाकरण से कहते नहीं ये आचार्य ने कहा है भाष्यकार ने कहा भारतीय कार्य में भी कहा माने भाष्य वर्तिभ्याम अयमर्थ उदीरत उक्त ओम्यवत भाष्यकार वचन मुदाति तय मध्ये भाष्यकार भाति काने का तय दोषे तबत् प्रथमें भाष्यकार वचनम उदाहर भाष्यकार का वचन उदाहरण रूप से कहते हैं ग्रंथकार विद्यानंद जी कहते हैं मूषा सिंथी तो तो व्या तृश्यते ध्रुव थ मूषात तन्नीभ जायते यथा ध्रुवम् जायते तथा चिंत रूपन व्यानत त्रुव दृश्य मूसासीकम्रम ताम्र है ताम्र को गर्म करेंगे, द्रवीभूत हो जाएगा ताम्रम मूसा में सेचन किया गया ताम्र को गर्म करेंगे द्रविभूत हो गया उसको सांचे में डाल दिया साचा ऐसे रहते है प्रतिमा आदि बनाने के लिए मूसायाम सिकतम मूसा सिकतम ताम्रम मूसा सांचे में सेचन किया डाल दिया गया द्रुत ताम्र पिघले हुए ताम्र को सांचा के जाते आकार है ऐसा हो जाता है, ठीक इसी प्रकार रूपादिन रूपाधी को व्याप्त करता है रूपादि देश विषय के साथ संबंध हो जाता है इंद्रिय के द्वारा बाहर जाकर के विषय संबंध होता है व्याप्त होने पर क्या होता है तन्निभम दृश्यते चित्त ही तद्नि तत्सद हो जाता है समानाकार हो जाता है देश विषय चित्त भी तदवुरूप तद्धु, हो जाता है विषय का जैसा आकार वो चित्त भी इस प्रकार हो जाता है इसलिए स्मरण करते समय भी विषय नहीं होने पर भी विषय का चिंतन होता है लगता है विषय चित्त में प्रत्यक्ष स्थल में भी बाह्य वस्तु है तो भी चित्त जो बाहर जाकर के विषय के साथ संबंध होता है चित्त में विषय हो जाता है ऐसा अवश्य ही हो जाता है ऐसे भाष्यकार ने कहा है मूर्ती यथा यथा जायते भवति हुआ प्रथम पाद का तो पाद का अर्थ तो गरम कन से पिघल जाता है द्रवीभूत को किया द्रुत क्या ताम्रम मूसायाम सिकम सांचाला गया सिकम सत ते तन्थ तमानकारवत जैसे सांचे का आकार है तदाकार हो जाता है उसमें जैसे जिस प्रकार सांचे का आकार तदाकार हो जाता है ताम्र ताम्र की प्रतिमा आदि बनाते हैं। इसी प्रकार तथा तथा व्यापनवत विषयी कुरुम अवश्य उपलब्ध तथा उसी प्रकार रूपाधीन व्यापनव रूपाधि विषय रूप रस घटपट आदि विषय को चित्तम व्याप्त जित्तम, जित्तम। होने वाला चित्त व्याप्त होता है मतलब करता है, तो उसके साथ संबंध हो जाता है संबंध होने पर ध्रुव का ही तन निभम दृश्यते तदाकर हो जाता है चित्त उपलब्ध दिखता है उपलब्ध होता है इसलिए चित्त में विषयाकार उपलब्ध है ऐसे भाष्यकार ने कहा और उपलब्ध भी हो होता है चित्त विषयाकार हो जाता है ताम्रं जायते ननु नु तामेरग्निपर्काुत मूषा अपि कठिन अमूर्तायाः मूषाकारापत्त बुद्धेरमूर्तालक्षण विषयव्याप अग्नि तो ताम्र रजत पीतल है गरम करेंगे तो द्रवीभूत हो जाता है द्रुत होने से पिखल जाने से वह साचे में डालते हैं वो साँचा कठिन है मूसा निश्त द्रुत से कठिन मूसा अभिघाते न मूसा है सांचा कठिन है उसके साथ अभिघात संयोग होता है उसे डालने से वो अभिघात संयोग होता है मूसा में इसे शब्दजनक संयुक्त कहते हैं संयोग होने पर मूसा कठिन है ठंडा है उसके साथ रखने पर धीरे धीरे ठंडा जो हो जाता है तो द्रवीभूत ताम्र आदि शैत्यापतो शीतल शीतल होने पर मूसा मूसा सांच के आकार के आपत्ति प्राप्त होने पर भी वो तो हो जाएगा ताम्र किंतु तो बुद्धि में तदाकार कैसे होगा बुद्धि पित्तल ताम्रादि मूर्त है उसमें तो तदाकार हो जाएगी बुद्धि है अंत के मूर्त नहीं अमूर्त पदार्थ है प्रत्यक्ष नहीं होता है ताम्रादि से विलक्षण उसे कुछ पिघल जाना कठिन होना ऐसा नहीं होता है तो उसमें विषय व्याप्त हो विषय के साथ बुद्धि का संबंध होने पर भी कुतस्तदाकार बुद्धि में विषयाकार कैसे होगा ऐसा शंका होने से दूसरा दृष्टान्त देते दृष्टानतांतर माह कैसे बुद्धि में विषयाकार होता है उसके लिए अन्य दृष्टांत देते क्योंकि वहाँ ऐसे है तो विषयाकार होता है एक दृष्टान्त यदि हा किंतु कहेंगे उसमें तामरा आदि तो गर्म कर्म से पिघल जाता है मूर्त है और मुसा में डाला ठंडा हवा न तदाकार हो जाता है ये तो ठीक है बुद्धि है अंतकर्णों करण क्या है वो जाकर घटाकर रूपाकार रसाकर ये कैसे बनेगा वो इसलिए शंका दूसरे दृष्टान्त देते हैं उसको समझने के लिए नहीं ये दृष्टान्त में गलती है समझे नहीं आता तो समझने के लिए अन्य दृष्टान्त देते है व्यंजको वो को व्यंग्यकार सर्वार्थ सर्वा व्यंजकवादीकारा प्रदृश्यते आलोक वस्तु का प्रकाश के है? वस्तु होता है व्यंग्य प्रकाश्य आलोक होता है व्यंजक आलोक व्यंजक है और विषय व्यंग्य हुआ व्यंग्य से आकार यहाँ आलोक है या नहीं आलोक है आलो अभी जो व्यंग्य वस्तु है प्रकाश्य वस्तु है देखो अभी इसके साथ आलोक का संबंध है प्रकाश्य वस्तु जैसा है जितने इतने में आलोक वहां दिखता है नहीं तो आलोक है प्रकाशक ये हो गया व्यंग्य व्यंग्य का जैसे आकार आलोक भी ऐसे आकार दिखता है इसके पास नहीं यही आलोक दिखता है व्यंग्य के साथ संबद्ध हो करके आलोक दिखता है आलोक दिखता है व्यंग जैसा आकार हो प्रकाश आलोक भी तदाकार दिखता है दिखता है तो फिर क्या हुआ प्रकाशक आलोक है वो आलोक यहाँ कोई आकार प्रकार आलोक को दिखता है नहीं कोई वस्तु रखा आलोक को उसी वस्तु के साथ संबंध होकर दिखता है नहीं दिखता है। तो व्यंग के आकार को व्यंजक आलोक प्राप्त करता है, है किसको प्राप्त करता है प्रकाश से वस्तु वस्तु जैसे प्रकाश है आलोक तदरूप दिखता है तद आकार उसके साथ संबंध होकर के दिखता है ऐसे आलोक को पता नहीं चलता है कोई वस्तु रखा वस्तु गोल रखा तो आलोक भी गोल दिखेगा वस्तु जैसे रखा आलोक तद्रूप दिखता है तदाकार दिखता है तो क्या हुआ व्यंजक यथा आलोक पहले मूसा सीतका अथवा यथा व्यंजक आलोक आलोक व्यंजक है यथा आलोक व्यंजक है व्यंग्य यात आकार्य घट पटादिक आकार को प्राप्त करता है इस प्रकार बुद्धि बुद्धि किसकी प्रकाशिका है सब की प्रकाशिका है सब की प्रकाशिका है रूपादी के प्रकाशिका है ज्ञापिका है, है. बुद्धि से ज्ञान होता है सर्वार्थ व्यंजकत्वा सब अर्थ का व्यंजक है व्यंजक है प्रकाशक है होने से अर्थाकार प्रदृश्य बुद्धि अर्थाकर दिखती है अर्थ हो गया व्यंग्य यहाँ प्रकाशक हो बुद्धि ऐसा आलोक व्यंजक अर्थाकार होती है होता है ठीक कि इसी प्रकार बुद्धि भी सब अर्थ का प्रकाशक होने से अर्थाकर प्रदृश्य अर्थाकर हो जाती है कौन हो जाती बुद्धि ये उपलब्ध है प्रदृश्य अर्थ प्रकर्षण दृश्यते उपलब्ध उपलब्ध होता है उपलब्धि होती है अर्थाकर बुद्धि व्यंजक इति यथावा व्यंजक प्रकाशक आलोक घटादेर जक आलोक हे आतपाद सूर्यकिरण प्रकाशक होता प्रकाश प्रकाश न घटादी प्रकाश घटादेर घटाद आकार था, आकार के आकार प्रकाशी वैसा आकार दिखता है सामने लेखन रखे तो आलोक को लेखन के साथ संबंध होकर दिखता है सामने जो वस्तु रखे वो वस्तु के साथ आलोक को संबंध होकर के आलो को दिखता है यादकार था प्राप्त याद कच्छेद ठीक इसी प्रकार एवं एवं धीरअ सर्वाजकवाद सकल पदार्थ प्रकाशक और्था और्था आकारो तथा एवं धीरपि में हे धीर व्यंज व्यंजकमे षी सहे सर्वांजकृत सकल पद प्रकाशक्यंजक सकल पदारक सौ पदार्थ का प्रकाशक बुद्धि अर्थाकारा प्रदृश्य अर्थकार का अर्थव आकार अर्थस आकार अर्थ अर्थ एव आकारो यम काल एव का लघुकम दिव्य इसी प्रकार अर्थस्य अर्थ एव आकारो य सप्तमी उपमूर्वस्थ बहुरीवाच्य वाच उत्तर पद लोप गोकमद में हे उपमान पूर्व पद अर्थाकर आकारवश्य अर्थाकर आकारवैश्य उपमान पूर्व पद अर्थाकर आकारवैश्य सप्तमी उपमान पूर्व पदस्िरच्य वाच उत्तर पद लोप उत्तर पद का लोप हो जाता है आकार का लोप हो गया अर्थाकार आकारवश्य दो आकार होना चाहिए उत्तर पूर्व खंड के उत्तर पद आकार का लोप हो गया अर्थ से आकार में ष्टी कर दो अर्थाकर आकार ये वा काल्व काल यश लघु कम वाम हे वा काल्व कालु यश्याम काल हो गया उ काल कालो यस्य कालो काल सऊ काल उल काल काल होना चाहिए पूर्व खंड में काल का उत्तर पद का लोप हो गया इस उ काल रा विग्रह उ कालव कालो यस्य सऊ काल हुआ अर्थ के आकार के सदृश जिसका आकार की बुद्धि का आकार है साथ तथा प्रदृश्यते बुद्धि अर्थ के आकार जैसे दिखती है प्रदृश्यते का अर्थ प्रकाशन उपलब्ध उपलब्ध होती है इसलिए यह स्पष्ट है बुद्धि अर्थ आकार होती है जिस प्रकार आलोक व्यंजक प्रकाशक व्यंग्य के आकार को प्राप्त करता है इस प्रकार बुद्धि भी सबके अर्थ का प्रकाशक होने से बुद्धि भी अर्थाकार हो जाती है अर्थ में आकार प्रकार है बुद्धि में ऐसे प्रकार आ जाता है ऐसे दिखती है उपलब्ध होती है बुद्धि व्यंज साकार पूर्णापूर्ण पुर्ना मुद्द्यसे पूर्णशमाताय पूर्ण मेंशिष्यसे ओम शांति शांति शांति